ंग्रह भाष में तृतीय शास्त्र योजितभिकरण में न्याय निर्णय टीका चल रही थी जब कहा कि ये शास्त्र सर्वज्ञ कल्प है तो शास्त्र का जो प्रणेता है वो तो उससे भी अधिक सर्वज्ञ होना चाहिए ऐसा लोग में देखा गया है जैसे पाणिनि आदि महर्षियों ने अपने अपने ग्रंथ रहे हैं तो अष्टाध्यायी ग्रंथ पाण्डिजी का है तो जितना ज्ञान अष्टाध्यायी ग्रंथ में है उसके प्रणेता पाण्डिजी उससे भी अधिक ज्ञान रखने वाले होंगे कि अनुमान से मालूम पड़ता है ऐसा लोग में देखा गया इसी प्रकार यहां भी शास्त्र का यदि कारण ब्रह्म है तो ब्रह्म सर्वज्ञ हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि शास्त्र सर्वज्ञ कल्प है अब टीका में ये प्रश्न किया था कि ये जो कल्प प्रत्यय लगाया है सर्वज्ञ कल्प ऐसा कहा तो कल्प प्रत्यय ईषद असमाप्त कल्प देश्य देशीय रहा ऐसे सूत्र से कल्प प्रत्यय ईषद असमाप्ति में होगा यानी पूरा होने में थोड़ा कम रहे ऐसे स्थिति में कल्प प्रत्यय देश्य प्रत्यय देशीयर प्रत्यय तीनों होता है कल्प प्रत्यय में क्या निहित है यहां शास्त्र को आप सर्वज्ञ ही क्यों नहीं कह रहे हैं आपने कहा सर्वज्ञ कल्पस्य से योगी ही कारणम ब्रह्मा ऐसा कहा सर्वज्ञ कल्प क्यों कहा तो इसके लिए विशेष बात टीकाकार ने बताई है कि कल्प प्रत्ययो अचेतन ये शास्त्र सामान्य रूप से देखने पर अचेतन है शब्द राशि के रूप में देखते हैं तो अचेतन है इसीलिए वो संपूर्ण सर्वज चेदन समान नहीं हो सकता है तो उसी को दिखाने के लिए ये कल्प प्रत्यय लगाया ये टीकाकार का विप्र है यद्य भाष्यकार अन्यत्र इसके विषय में ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी ज्ञान हो वो चेदन में ही अधिष्ठिर होता है और विशेष करके वेद का जो ज्ञान है ये शब्द राशि के रूप में बाह्य विषय के रूप में नहीं लेना चाहिए ये आंतरिक है मानस वृत्तियों में निहित है और मानस वृत्तिया आत्मा का ही स्वरूप होता है चेतन रूप से वो आत्मा का ही स्वरूप है इस प्रकार से चेतन में अभिन्न करके वेद को नित्य माना जा सकता है ऐसा तैतर योग के मनोमय कोश के विवेचन के भाष्य में ऋग्वेद यजुर्वेद जो शब्द आया उसके हुए भाष्यकर ने कहा ये इसका मूल तो वही है किंतु यहां सामान्य रूप से ये शब्द राशि को लेके जो व्यवहार होता है इसके आधार पर टीकाकार ने ये दिया है आगे टीका देखिए उक्त विशेषणस्य वेदस्य वेद से निश्वसित श्रुत्या विभक्त हेतुपकृतया ब्रह्मकार्यता यो नि तो सर्वज्ञ कल्पस्थ योनि ही कारण ब्रह्मा क्योंकि शास्त्र योनित्वाद सूत्र में योनि शब्द आया है योनि शब्द का अर्थ कारण के लिए होता है ये क्यों शब्द प्रयोग किया क्योंकि उक्त विशेषण से जो विशेषण कहा गया ऐसा वेद का उक्त विशेषण क्या है सर्वज्ञ कल्प और भी विशेषण दिया अनेक शाघा आदि से युक्त वेद है तो उस विशेषण वाले वेद का निश्वसित श्रुत्या विभक्त हेतु उपकृतया उसमें निश्वास के रूप में प्रकट हुआ ये श्रुति आई अस् महदो भूत मेद्वेदो यजुर्वेद इत्यादि श्रुति के आधार पर निःश्वास के समान अनायास ब्रह्म से ये प्रकट हुआ ये श्रुति आई इससे क्या अर्थ निकला था कि विभक्तत्व हेतु उपकृततया उसमें से ये निकला कि इससे कार्य रूप से विभक्त हुआ उस, उस ब्रह्म से विश्वास के रूप में ये ऋग्वेद आदि प्रकट हो गए ऐसा कहने पर विभक्त हुआ ऐसा मालूम पड़ता उससे अलग हुआ है कार्य रूप में अलग हुआ ये मालूम पड़ता है इससे हेतु उपकृतया इसी प्रकार उसको हेदु मान करके हेतु के रूप में ब्रह्म कार्यदा इत्या ब्रह्म कार्यदा कहना चाहते हैं तो कल्प का मीनिंग है जहाँ लगता है उसमें से थोड़ा सा कम को दिखाता वो ये ईषद असमाप्त बोलते है कम थोड़ा कम तो यहाँ ये जो विशेषण लगाया है और विशेषण से आपको आ, वेद का ज्ञान हो गया और उसके बाद ये भी अर्थ हो गया कि उससे वेद विभक्त हुआ है तो हेतु उपकृत उसका हेतु वे, को मान करके उसी को हेतु के रूप में मान करके ब्रह्म कार्यता सिद्ध हो जाती है तो क्योंकि निश्वास हुआ निश्वास का मतलब उससे अलग हो गया ये अलग होना विभक्त रूप से हो जाना एक हेतु है उससे क्या अर्थ निकला है ये ब्रह्म का कार्य है ऐसा अर्थ निकला यही अर्थात आ गया यह कहना चाहते इति योनि ही कारण तो कारण में ब्रह्म हो गया। मुख से जो कहा गया था निषेध मुख से जो कहा गया था उसको प्रकट करते हुए लगाया व्यक्तीकुर्वाण यु प्रत्यलगाया अव्यक्त व्यक्तीकती ऐसा व्यक्ति को बनाया उसके बाद उसमें शानज लगा करके व्यक्ति बनाया। व्यक्ति मतलब स्पष्ट कराता हुआ जो भाष्यकार है ऐसा तो व्यक्ति कुरवाणहा सर्वज्ञत्व प्रदि जानीते सर्वज्ञत्व की प्रतिज्ञा करते हैं जो तो सर्वज्ञ हुए बिना नहीं रह सकता तो नहीं इत्यादि से कहा भाष्य में नहीं ईदृश शास्त्र ऋग्वेदादि लक्षण से सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञाद अन्यतः संभव अस्त ये होना संभव नहीं है इस प्रकार से इतनी विशाल वेद और वो सर्वज्ञ गुणान्वित है ऐसे वेद का सर्वज्ञ से अन्य किसी अल्पज्ञ से होना संभव नहीं है किसी से होना संभव नहीं सर्वज्ञ से ही होगा ठीक है मैं महत्वादि विशेषणत्व ईदृशत्व जो पहले महतः ऋग्वेदाते है इत्यादि भाष्यकार ने जो शब्द प्रयोग किया उसको लेके कह रहे हैं कि महदादि ही यहाँ विशेषणवत्व कहा उसको लेके ईदृशस्य कहा नहीं ईदृशस्य भाष्यकार कहते ईदृश्य ईदृश मैंने पहले कहा हुआ है क्या है वो महत है ऋग्वेदादी अरेक साघा भेद भिन्न है इत्यादि विशेषण लगाया तर्वज्ञात अन्य दो असंभव है हे तुम सूचयती वो जो वेद है वो सर्वज्ञ से भिन्न किसी से हो नहीं सकता है इसके लिए हेतु सूचना देते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञ गुणान्वित है सर्वज्ञ गुणान्वित तत्व का सर्वज्ञ इधर से होना संभव नहीं होता है क्योंकि कार्य कारण में जो गुण है ही नहीं वो कार्य में कैसे आएगा इसलिए वो सर्वज्ञ होना चाहिए तस्य गुण सर्वज्ञाथ ज्ञानवत्व ये सर्वज्ञ गुणान्वित मैंने सर्वज्ञ और गुण दो शब्द प्रयोग किया इसका क्या तात्पर्य है तो कहते हैं तस्य गुण ये सर्वज्ञत्व का गुण क्या है सर्वाथ ज्ञानवत्व सर्वज्ञ होने से तात्पर्य क्या निकलता है सारे अर्थों का ज्ञान हो जाएगा अर्थ यानी विषय संपूर्ण विषयों का ज्ञान जिसमें रहेगा उसमें ज्ञानवत्व धर्म रहेगा सर्वाथ तो ज्ञानवत्व उसमें रहेगा किसमें ये सर्वज में रहेगा इसीलिए गुण शब्द का प्रयोग किया संबंधित ये शास्त्र है शास्त्र में सर्वज्ञता है सर्वाथत्व सर्वार्थ संबंध होने से अतः तत्पत्ति सर्वज्ञ देव इत इसलिए इस शास्त्र की उत्पत्ति यदि हो तो सर्वज्ञ से ही होनी चाहिए अन्य से नहीं हो सकता अच्छा उक्तम अनुमानी कर्तम व्याप्ति माह अब यहां तक जो कहा गया इसमें साध्य भी है हेतु भी है सब सूचित हुआ है अब उसके लिए व्याप्ति स्थान दिखाना है इसलिए व्याप्ति कहते हैं यदि ये व्याप्ति है यद यद विस्तारार्थम शास्त्र यस्माद यस्मात यस्माद एक है दूसरा भी लगा देना चाहिए मादस्माद पुरुष विशेषा संभव है ये व्याप्ति है ऐसा लोग में देखा गया है जो जो विस्तार के लिए शास्त्र प्रणयन होता है जिस जिस पुरुष से वो वो पुरुष उस शास्त्र से भी ज्यादा जानकार होता है ये व्याप्ति मिलती है तो पाण्ञ आदि तो ये दृष्टांत है ठीक मदि महा विषयत्व वेदस्थ ब्रह्मज्ञान भ्रांति निवृत्त्यर्थम विस्तारार्थम इतुक्त ये भाष्यकार ने विस्तार शब्द का प्रयोग क्यों किया यद यदि इसलिए कि महा विषयत्वादेद्या वेद तो महाविषय है महा, विशयत। महा विशयत का दो अर्थ किया एक तो वेद जो प्रतिपादन करता है वो विषय अन्य कहीं प्राप्त नहीं होता है सबसे बृहत्तम विषय है ये तो महाविषय अर्थ हो गया दूसरा अनेकत्व तो भी अनेकत्व को लेकर के भी महा विषय है क्योंकि अनेक शाखा भेद भिन्नत ऐसा भाषाकार ने कहा अनेक शाखाओं से भेद भिन्न है अभी इसका विस्तार बहुत है ऐसे जो महान विषय वेद का ब्रह्मज्ञाने न तुल्यथ भ्रांति निवृत्त अर्थ से तुल्यर्थत्व भ्रांति की निवृत्ति के लिए यह से तुल्यर्थक नहीं है ब्रह्म से भिन्न है इसीलिए ब्रह्म ज्ञान है ना तुल्यार्थक तो हो ऐसी भ्रांति हो जाएगी उसकी निवृत्ति के लिए कहा विस्तार कहा विस्तार के लिए प्रणयन किया गया है ब्रह्म का कोई विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है ब्रह्मज्ञान तो एक काल में सकृत विभाग होता है एक काल में प्राप्त होगा होने के बाद फिर अलग से विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती है वो एक काल में प्रगढ़ होकर के सब में व्याप्त है ऐसा ही ज्ञान होता है जैसे आपके शरीर में जो आपको शरीर का तो अभिमान है ये मेरा शरीर है ऐसा अभिमान है कि कैसा बनाया धीरे धीरे बना है कि एक साथ बन गया एक साथ बना है ना सुबह उठ करके चिंतन तो नहीं करना पड़ रहा है कि सिर में हूं पैर में हूं आ, छाती में हूं पेट में हूं आ, ऐसे, ऐसे चिंतन करना पड़ता है नहीं है तो उठते ही मैं शरीर हूं यह भान हो जाता है और शरीर के जो अंगूठा से लेकर के मूर्धा तक वो पूरा वो ज्ञान बराबर रहता है इस प्रकार होता है शकद विभाग मतलब व्याप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है ब्रह्म ज्ञान पहले से व्याप्त रहता है क्योंकि ब्रह्म ही स्वयं व्याप्त है ब्रह्म विमती ऐसा इसीलिए यहाँ विस्तार अर्थम कहा यहाँ शास्त्र का प्रणयन के संबंध में जब कहा जाता है ये तो इसमें विस्तार होता है इसमें थोड़ा का अल्प ज्ञान होता है पूर्ण ज्ञान होता है शाखा अंदर का ज्ञान होता है वाक्य वाक्य अंदर का ज्ञान होता है तो ये भेद तो रहता ही है, इसीलिए इसको लेके विस्तार कहा गया ये उत्तरेण संबंधः ये कहते हैं तीन यद शब्द है यहाँ कहाँ है यद यद विस्तार्थम शास्त्र में धोयित है फिर ये ए मिला करके तीन यद शब्द है तीन यद शब्दों का सहा तदोबी इसकी उत्तरे संबंधः। आगे जा करके सहा आया है और तदो भी आया है इसके साथ संबंध करना है तो यद यद विस्तारार्थम शास्त्र यस्मादस्मा ये कहना चाहते हैं इसका संबंध होगा सहा तदोबी जो जो व्यक्ति होगा वह तो वो व्यक्ति क्योंकि यद तदोह संबंध है यद का संबंध होता है तो यद यद कहा वो वह ऐसा हो गया और यस्त कहा उसके लिए तद भी कहा इस प्रकार अन्वय करना चाहिए कहा टिप्पणी में एक नंबर तथा यद यदित ततना यस्माद संबंध ऐसा कह रहे यद यद का तत इसा और यस्तका सह इसके साथ संबंध करेंगे क्योंकि तो यस्मा पुरुष विशेषा तो जो पुरुष विशेष है वह हाँ हो जाएगा शास्त्र प्रणे दो आप पुरुष विशेष पद ये शास्त्र प्रणेदा आप्त तो होता है आप तो क्यों कौन है यथार्थ वक्ता होता है तो ये हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता को विशेष पुरुष होता है यथार्थ वक्ता सब नहीं हो सकता क्योंकि यथार्थ कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए नहीं तो झूठ बोलता है अब झूठ बोलने में अपने और सामर्थ्य समझता है झूठ बोल करके कार्य को सिद्ध करके फिर अभिमान करता है देखो, उसको देखो है? हमने उसको घुमा दिया हमारी कितनी बुद्धि देखो हमने झूठ बोल दिया हाँ वो भी झूठ बोल के कार्य सिद्ध हो गया ऐसे में समझता है लेकिन ये नहीं समझता है झूठ बोलने के बाद वो अपने आप गिर गया अपने आप गिर गया है वो पीछे हो गया वो आगे था वो पीछे घट गया उसका मन गिर जाता है और मन गिर जाने पर आगे, आगे आपको आध्यात्मिक में आगे वृद्धि नहीं होते क्योंकि तो मन की उन्नति से ही आगे वृद्धि होती है बढ़ोतरी होती है अब आप झूठ बोलेंगे तो गिर जाता है तो एक महीने तक जो आपने तपस्या किया वो एक एक झूठ में खत्म हो जाता है उतना वो हो जाएगा बाद में ग्लानी भी होती है इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोलने का बहुत प्रचार है तो बहुत ही विरल व्यक्ति मिलेगा जो सत्य बोलता है इसीलिए यथार्थवक्ता कम मिलेगा फिर किसी के द्रागत द्वेश है तो विप्रलम्बकत्व भी आता है किसी को फंसाने के लिए भी आप कुछ कर सकता है तो ब्रह्म है विप्रलम्बकत्व है विपरीत ज्ञान इत्यादि सब होता है अन्यों में लेकिन यथार्थ वक्ता तो में ऐसा नहीं होगा वो नहीं जानता है तो नहीं जानता कहेगा जानता है तो जानता है कहेगा जो कहेगा वही है इसीलिए शास्त्र प्रणे दो शास्त्र प्रणेता आप होना चाहिए इसीलिए पुरुष विशेष पदम पुरुष का विशेष पद दिया पुरुष ऐसा का। यो मैं भाष्यकारिताक्यण प्रणेता स तद्द्व अर्थ जानवा व्या व्या पाणिदेका इसका क्या अर्थ है कि यो यद्वाक्य प्रमाण प्रणेता प्रणेता व्यक्ति कर्ता जिस वाक्य का प्रमाण को बनाता है यानी प्रामाणिक वाक्य को बनाता है सद विषयाथ उस विषय से अधिकार्थ अर्थ अधिकार्थ को जानने वाला होता है ये व्यक्ति देखी गई है वो अधिकार्थ को जाने बिना पूरा नहीं कर सकता जैसे आप जितने शब्दों को जानते हैं वो सारे शब्दों के किताब में लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते कुछ शब्द तो आपके पास रह जाता है सारे नहीं आ पाता है इसलिए कुछ तो अधिक आपके पास रहेगा हमेशा ये व्याप्ति मिल जाती है व्यापति की भूमि माह मतलब व्याप्ति स्थान स्थान के लिए इन्होंने भूमि शब्द का प्रयोग किया क्योंकि टीकाकार थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अपने पांडित्य भी दिखाता है फिर आप समझता है ये भी तो देखना चाहता है कहना चाहिए था व्याप्त स्थान महा किन्तु तो स्थान शब्द नहीं कहते हुए व्याप्ति भूमि माह अभी नहीं समझने पर भूमि शब्द का अर्थ ढूंढेगी यहाँ व्याप्ति भूमि मतलब क्या है व्याप्ति स्थान है इत्यादि का आगे टीका ब्रह्मण शास्त्रकर्तृत्व भी पाणिन्यादिव असर्वज्ञत् शिवत्वा उत्तम हाँ भले ही ब्रह्म शास्त्र का कर्ता हो हम मान लेते हैं किन्तु पाणीन्य पाणिदिव असर्वज्ञत्व तब तो पाणिनदि के समान असर्वज्ञ भी होगा क्योंकि जो जो शास्त्र करता है सो सो असर्वज्ञ है यह व्याप्ति भी मिलती है क्योंकि पाणनी तो सर्वज्ञ ही है है तो ज्यादा ज्ञान है उनके पास किंतु तो सर्वच्च तो नहीं कहा जा सकता तो इसलिए अभी यदि ब्रह्म को आप शास्त्रकर्ता मानेंगे तब तो ब्रह्म में भी असर्वोच्चता की आशंका हो सकती है तो कहते हैं उसके उत्तर में कहते हैं नहीं है ब्रह्म में ऐसा नहीं ज्ञेय एक देशाथम अपनी स तदोपि अधिकतर विज्ञान है इसलिए ज्ञे शब्द का ज्ञेय एक को कहने पर भी वो उससे भी अधिक विज्ञान वाला होगा अभी पांडि जी सर्वज्ञ नहीं है किंतु सर्वज्ञ कल्प है व्याकरण के विषय में वो सभी जानता है अब केवल व्याकरण का अक्षर माला का ज्ञान है इतना ही नहीं व्याकरण जानने के लिए क्या है माहेश्वर सूत्राण जानने से हो गया क्योंकि पूरा अक्षर वही है वो से बना हुआ इतना जानने से व्याकरण जान लिया ये बोल नहीं सकते क्योंकि व्याकरण में और भी लौकिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है वैदिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है जो ज्योतिष ज्ञान की भी आवश्यकता होती है बहुत कुछ अन्य की भी जरूरत होती है तब जाके व्याकरण शास्त्र पूरा होता है अब जितने सूत्र बनाया सूत्र में आप देखिए सब तरह का ज्ञान उसमें निहित है तो इसीलिए वो सब ज्ञान है फिर भी उससे अधिक ज्ञान रखने वाले हैं कौन पाण निवासी इसी प्रकार ये जो वेद है वेद में हम देखते हैं बहुत ज्ञान मिलता है तो उससे भी अधिक ज्ञानवान होंगे सर्वज्ञ होंगे ब्रह्म ये हो जाता है इसलिए उसमें अल्पज्ञ की शंका नहीं तेय एकदेश विषयत्व तत्कर्तुर असार्वज्ञ ये पाणिनि आदि के विषय में जब कहते हैं तो एकदेश विषयत्व तो ही उसमें आता है इसीलिए तत्कर्ता में असर्वज्ञत्व तो हेतु होता है वो असर्वज्ञ हो सकता है वो ज्ञेय एकदेश को जानने के कारण अन्य को नहीं जानता है अभी तथा तो ये एकदेशाथमी अभी वो संभावना दिखाने के लिए है क्योंकि अधिक एकदेश ज्ञान लेने से उसमें असर्वाध्य की संभावना हो सकती है यदि यस् पाणिन्यादे संभवती सस्मा अधिकार्थ ज्ञानवानिष्ट दो नंबर टिप्पणी है यद मनिष शास्त्र यद शास्त्र जो शास्त्र है, जिन पाणिन्यादि विषयों से उत्पन्न होता है वह तस्द भी वो जो शास्त्र प्रणेता पाणिनि आदि है उस शास्त्र से भी अधिक ज्ञानवान मानना चाहिए ये मानना इ है ये सब स्वीकार करना पड़ेगा शब्द से ज्ञा न्यूनाथवा यथेद अनभूत शास्त्र यस्दभुक्ता उत्पद्य सस्द्वान शब्द से ज्ञा न्यूनार्थ एक देखिए ये शब्द और ज्ञान की बात जब देखते हैं ये सारे शब्द ज्ञान को पूरा प्रकट नहीं कर सकते कोई भी शब्द उस विषय को प्रकट नहीं कर सकता विषय की शक्ति को लगता है पूरा विषय को लाता नहीं हाँ जैसा अभी लड्डू शब्द सुनाई पड़ा है ना लड्डू शब्द सुनाई पड़ने से शब्द है ये पूरा लड्डू को लाता नहीं लाता है नहीं लाता है, है? नहीं लाता है। लड्डू शब्द सुनने से आपके मुंह में पानी आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा लड्डू की याद आ जाएगी और सब हो जाएगा किंतु वो लड्डू खाया हुआ जैसा नहीं होता है इसका मतलब वो शब्द लड्डू शब्द लड्डू को नहीं लाता है तो शब्द और अर्थ में थोड़ा भेद है यद्यपि शब्द को सुनने के बाद अर्थ मन में स्पूरित होता है ज्योका त्यो अर्थ के अनुसार ही स्पूरित होता है ये बात ठीक है किन्तु अर्थात वो आ जाता है ऐसा नहीं कर सकते उसके बाद वो लड्डू को ढूंढने जाता है फिर उसको ला करके खाता है इसीलिए शब्द से ज्ञान आप न्यूनार्थक शब्द तो ज्ञान से न्यूनार्थक होता है थोड़ा कम रहता ही है हाँ। साक्षात जो हम प्राप्त करते हैं उससे तो कम रहता ही है यथाइदम तथा अन्यथपि जैसा यह है जैसा प्रलोभ में है उसी प्रकार अन्य भी मानभूतम शास्त्रम मानभूत जो शास्त्र है यानी प्रमाणभूत जो शास्त्र है वो यस्माद अभियुक्त आदि उत्पन्द जिस अभियुक्त आप्त से उत्पन्न होता है सत अस्माद अधिकार्ञानवान्यर्थ वो, वो उससे भी ज्यादा ज्ञान रखने वाला होता है यानी जो व्यक्ति लड्डू शब्द का उच्चारण कर लड्डू के शोध के बारे में कह रहा है वो उस शब्द के उच्चारण से भी अधिक जानता है उसका तो अनुभव है लड्डू खाया हुआ अनुभव है वो अनुभव थोड़ा अधिक होता है हाँ उससे स्पष्टार्थ रहता है और जो शब्द से सुनते हैं उनको स्पष्टार्थता रह नहीं रहती है उसमें कुछ कम रहता है इसीलिए तस्माद अधिकार्थ ज्ञानवाद ये लोग में देखा गया ऐसा ही होता है इसीलिए जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं केवल शब्द से उपदेश प्राप्त करके नहीं होता जो उपदेश में पूरा नहीं आ पाता कुछ समय के बाद में आपको उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा और गुरु कैसा कर रहा है गुरु के क्या आचरण है वो भी देखना पड़ता है क्योंकि अनुभव हमेशा शब्द से प्रकट नहीं होता है देख करके सीखना पड़ेगा तो ऐसा भी होता है इसलिए कि गुरु के निकट रहने के लिए शास्त्रों में कहा गया निकट रहने से उसका फायदा होता है अन्यथा केवल शब्द से नहीं होता है जैसा आजकल सीढ़ी आदि सुन करके भी लोग अपना पड़ा मानते है ना हाँ सब कुछ समझते हैं ऐसा समझते है लेकिन होता नहीं है केवल आपको एक प्रकार के जानकारी मिल जाती है ऐसे ऐसे चीजें हैं ऐसे ऐसे हो सकता है आपके विचार में लिख सकता है किंतु वो जो परंपरा से हम अध्ययन करते हैं गुरु से अध्ययन किया हुआ जैसा नहीं होता कहने वाले गुरु ही होंगे लेकिन जब अध्ययन करना है तो उन्हीं साथ करना पड़ेगा अथवा सुनने के बाद फिर एक बार उससे सुनना पड़ेगा क्यों ऐसा है क्योंकि जो यथार्थ ज्ञान का जो मुख्य अंश है वो अनुभव का जो अपने आधार का या बहुत बार मानन चिंतन करने का जो यथार्थ अंश है वो उसी के पास ही रहता है वो शब्द से नहीं आता है। थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है इसीलिए इतना अधिक तो मानना ही पड़ेगा ये लोग में देखा गया है स्वीकार करना पड़ेगा तो अधिक ज्ञान उसमें रहेगा तो यहां वेद में अधिक ज्ञान क्या होगा सर्वोच्चता यही सिद्ध करना चाहते हैं इसको सिद्ध करने के लिए सारा प्रकरण है हाँ। उक्ते ज्ञा न्यूनाथी माधुर्यतर वैषम्यतम सुशिक्षित न श्यती न्याय सिद्ध मिलाहा तो उसके लिए उदाहरण जैसा हमने लड्डू का उदाहरण दिया तो दूसरा उदाहरण दे उतर ज्ञा इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा ये वजन जो है शब्द से वो अर्थ जो यदार तो उसका ज्ञान है उसमें अंदर होता है तो शब्द से अधिक ज्ञान में रहेगा या ज्ञान से कुछ न्यून ही शब्द में आ पाता है पूरा नहीं आ पाता जैसे इक्षु शीरादि थी माधुर्यम एक व्यक्ति गन्ना खाया और बाद में फिर दूध भी पिया तो इट्ठू खाने से गन्ना खाने से कुछ माधुर्य हो गया मिठास हो गया और दूध पीने से भी मिठास हो गया अब दोनों मिठास है दोनों मीठा है ऐसा कह सकते हैं कि तो दोनों मीठा में क्या अंतर है ये बोल नहीं सकता जो कितना भी बोलो वो उसका अनुभव आपको नहीं होगा वो आपको पीना पड़ेगा दोनों पी के देखेंगे हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता इसी प्रकार होता है माधुर्य शब्द प्रयोग किया प्रयोग करने से क्या होता है कुछ भी माधुर्य है दूध भी मधुर है इक्षू में माधुर्य है ये दोनों बोलता रहेगा बहुत बार बार बोलता रहेगा कुछ होने वाला है, नहीं इसीलिए अवान्तर वैषम्य इन दोनों के बीच में एक अवान्तर वैषम्य है दोनों में माधुर्य समान है किंतु अवान्तर वैषम्य जो बीच में जो अंदर है दोनों का वो अलग हो जाता तो है जैसे गुड़ का चीनी का दोनों मधुर है वो तो दोनों अलग होता है और वुड भी अलग अलग प्रकार से होता है जो सफेद होता है जो काला होता है उसमें भी कुछ स्वाद में भेद होता है तो ये सब सद आख्यादम सुशिक्षित सम्यक प्रकार से सुशिक्षित है बहुत बड़ा पंडित है तो भी न वो कर नहीं सकता हाँ। ये सकल धादु में ये लृ का प्रयोग न्याय सिद्ध विद्या इसीलिए यह न्याय सिद्ध है सर्वत्र यह देखा गया है तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है ये मालूम पड़ता है इसके बिना नहीं हो सकता उसका संबंध को ठीक से जानना पड़ेगा जानने के लिए उसकी आवश्यकता होती है तो ऐसा कहा प्रसिद्धम लोग में प्रसिद्ध है क्या अधिक दर विज्ञान है अधिक दर विज्ञान है ये प्रसिद्ध है व्याप्ति मुक्त विवक्षित अनुमान व्याप्ति को कह करके विवक्षित अनुमान को कहते हैं कि क्या अनुमान विवक्षित था इसको कहने के लिए आगे कहते हैं किमु कि कौनिस्तिक न्याय दिखाना चाहते हैं शास्त्रस्य से उक्त विशेषणव तो यस् महदो भूतावनो संभव तर सर्वज्ञवादी अनतिशय किम वक्तव्य संबंध ये संबंध लगाना चाहिए कि शास्त्रस्य उक्त विशेषण उक्त विशेषण वाले जो शास्त्र है जस्मोभूता होने संभव जिस महत्व ब्रह्म से उत्पन्न है उसकी उत्पत्ति जिस महत्व ब्रह्म से है तस् सर्वज्ञत्वादि उसके सर्वज्ञता के बारे में और अनिधिशयम वो सबसे बड़ा सर्वज्ञ होगा उससे आगे बढ़ करके कोई सर्वज्ञ नहीं है उससे सबसे बड़ा सर्वज्ञ योग सूत्र में आया ना निरधिशयम सर्वज्ञ बीजम ऐसा योग सूत्र में ईश्वर के बारे में कहते हुए निरधिशय सर्वज्ञ है उसमें तो सर्वज्ञ को आप गणना करते जाएंगे तुलना करते जाएंगे तो सबसे अतिशयतम जो सर्वज्ञ होगा वो ही ईश्वर है ऐसा मानना पड़ेगा निरधिशय सर्वज्ञ बीजम तस्वीर सर्वज्ञत्वादि अनिशयम किम वक्तव्य संबंध है इसके विषय में क्या कहना अभी ये उसके द्वारा प्रणीत जो ग्रंथ है वही इतना सर्वज्ञ कल्प है तो स्वयं तो सर्वज्ञ हो चाहिए ब्रह्म वेदार्थावत अभी अनुमान प्रयोग दे रहे ब्रह्मा वेदार्था अधिकार्थ ज्ञानवत तत्कर्तृत्व यो यद वाक्य प्रमाणकर्ता सर्था अधिकार्थ ज्ञानवा यथाणी पूरे को अनुमान में जोड़ दिया ब्रह्म पक्ष है वेदार्थ अधिकार्थ ज्ञानव अधिकार्थ ज्ञानवत्व साध्य है वेद का जो अर्थ है तात्पर्य है वेद के शब्दों से जो तात्पर्य निकलता है उसमें जितना ज्ञान है उससे भी अधिक ज्ञान रखने वाला ब्रह्मा है क्यों तत्कर्तृत्व ये हेतु है तो यत्र यत्र यतृत्व तत्र तत्र तदो अधिकार्थ ज्ञानवत्व ये व्याप्ति मिल जाएगी जैसे पाण्यादि में कहा तो व्याप्ति का प्रणयन करते हुए कहा यो यद वाक्य प्रमाण करता सद अर्थात अधिकार्थ ज्ञानवान ये देखा गया जो जिस वाक्य का प्रमाण करता है वह उससे भी अधिकार्थ ज्ञानवान होता है जैसे पाण्ञ्यादी यद वा दूसरे अनुमान भी दे सकता है वेद स्वार्थाद अधिकार्थ ज्ञानव्य वाक्य प्रमाणत्वाद पाणिनक्यवध इत्यार्थ अथवा लगभग ऐसे ही है दोनों अनुमान में दोनों में साध्य को थोड़ा बदल दिया वेदार्था अधिकार्थ ज्ञानवध पहले में था यहाँ स्वार्थाद अधिकार्थ ज्ञानव जन्य।, जन्य जन्य तो साध्य रखा उसी से उत्पन्न हुआ मानना चाहिए कि वेद पक्ष है वो अपने अर्थ रह, अपने अर्थ से अधिक ज्ञान रखने वाले कोई कर्ता से उत्पन्न है साथ है। हेदु है वाक्य प्रमाणत्व वाक्य प्रमाणत्व तो हेदु पहले तो तत्कर्तृत्व हेदू था वाक्य प्रमाणत्व तो है जो जो वाक्य प्रमाण है कोई वाक्य कहता है उसको आप प्रमाण मानते हैं तो उसमें वाक्य प्रमाण आ जाएगा तो आप से जो सुना हुआ शब्द वाक्य प्रमाण का अंतर्गत है और वो जो आप है उससे भी अधिक जानने वाला होता है इतना ही अनुमान में सिद्ध होता है आदि पाण पाणीयादिवाक्य के सामन शास्त्र हेदो सर्वज्ञताधर्मदा बला वक्त शास्त्र ग्रंथ दो महत्व पक्षधर्मदा को सिद्ध करने के लिए अभी वेद में और ब्रह्म में ये दोनों कर्तृत्व यानी तत्कर्तृत्व वाक्य प्रमाण का पक्ष में वृत्ति को पक्षधर्मदा करते हैं हेतु यहाँ एक में तत्कर्तृत्व तो है दूसरे में वाक्य प्रमाणत्व तो है दोनों ब्रह्म में है ये दिखाने के लिए शास्त्र हेतु तो ब्रह्मण शास्त्र का जो कारण ब्रह्म है सर्वज्ञा उसमें सर्वज्ञता है।, है? है पक्ष धर्मदा बलादि वक्त पक्ष धर्मदा बल से पक्ष धर्मदा क्या है हेतु ही पक्ष में हेतु का हो न पक्ष धर्मदा कहते हैं ये वाक्य प्रमाणत्व ही कारण है वेद का वाक्य प्रमाण होता है इसलिए वो सर्वज्ञ होना चाहिए शास्त्र से ग्रंथ शास्त्र को अपने स्वरूप में ग्रंथ रूप से भी महत्व कहा यानी उसके कलेवर में भी महत्व दिखाया कैसे अनेक शाखा भेद भिन्न अनेक शाखाएं हैं और उन शाखाओं में भी अनेक भेद है इस प्रकार से भेद भिन्न जो वेद है महाविषयत्व महत्व विनक्ति महाविषयत्व तो कहा उसमें जो विषय निहित है वो भी महत्व को रखता है यानी महान विषय है जैसे अलग अलग ग्रंथ होते हैं ग्रंथ का विषय के हिसाब से उसमें महत्ता बढ़ती है इसी प्रकार इसमें बहुत महत्व जैसे देव तिलिय मनुष्य वर्ण आश्रम आदि प्रविभाग हेतु तो हो ये सारे महान कार्य होते हैं देवदाओं का निश्चय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता कौन देवदा है कौन नहीं है और त्रियक मनुष्यादि के जो संबंध है तिरियक मनुष्यादि योनियों का निश्चय और उनका कर्म कर्मफल का निश्चय ये कोई अन्य नहीं कर सकता आश्रम व्यवस्था ईश्वर को छोड़कर के अन्य कोई नहीं कर सकता कोई भी करेगा तो नहीं माना मानेगी ईश्वर को ही उसका कर्ता मानना पड़ेगा ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्य किए आदिशब्दे न वर्णाश्रम धर्मा दृह्यंते वर्ण आश्रम आधि ये आधि से क्या लेना वर्ण और आश्रम में जो धर्म है जितने आचार विचार है उनको भी लिया जाता है वो भी भगवान नहीं बनाए वेद नहीं बनाए आगे टीका कहते हैं प्रदीपवत् सर्वाद्योलीनुक्त प्रकृत उपयोगि अर्थ तो अन्वदती सर्वज्ञाकार से अयत्न लीला न्याय पुरुष निश्वासव इत्यादि एक एक शब्द का अर्थ करना है इसलिए सर्वज्ञान आकार सर्वज्ञान रूप है, है सर्वज्ञान रूप है सबका ज्ञान उसमें है जैसे प्रदीप होता है दीपक दीपक को जलाकर जहां रखते हैं उसके चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं सबको वो प्रकाशित करता है बिना किसी के सहाय। उस समय प्रकाशित करता है ऐसा ही वेद भी सर्वज्ञ है वो सब अर्थों को प्रकाशित करता अर्थमन विषय जितने भी विषय है सबको प्रकाशित करता तो प्रकृति उपयोगित्व है ना तो अनुभव है जी प्रकृति का उपयोगी है ये दृष्टांत क्योंकि सर्वज्ञान आकार क्यों है जैसे दीपक के समान दीपक जहां जला के अब हैं दीपक कोई भेदभाव नहीं करता कि ये अच्छा आदमी नहीं है इसलिए इसको प्रकाशित नहीं करेंगे ये घटिया चीज है इसको प्रकाशित नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है वो सबको प्रकाशित करता है जैसा सूर्य उदय होने पर सबको प्रकाश देता है और शक्ति देता है इसके लिए कोई भेदभाव नहीं करता है कि कौन क्या है कैसा है कुछ नहीं देखता सूर्य का उदय होने मात्र से सर्वत्र प्रकाश फैलेगा और जिसको जो कार्य करना है वो अपने अपना कार्य करे ये हो जाता है इसीलिए वो वेद भी ऐसा है यदोक्तम शास्त्रम ब्राह्मणो जाये तस् पौरुषेयत्व अनपेक्षाण्य हानि रिच् आशंका अब शंका होती है आपने जितने दृष्टांत दिया पाणिन आदि के दृष्टांत जो दिया ये सारे पौरुषेय लोग का जो दृष्टांत दिया जो लोग में भी जो जो कार्य होता है सारे पौरुषे ही है पुरुष संबंधी कार्य होते हैं और आप ब्रह्म को अपौरुषेय मानते हैं किंतु ये आपके अनुमान से कथन से वो अपौरुषेय सिद्ध नहीं पाता पौरुषे सिद्ध हो आशंका है यथोक्तम शास्त्रम जिस शास्त्र के बारे में आपने कथन किया वो जो शास्त्र ब्रह्मणो जायदे चित ब्रह्म से यदि उत्पन्न होता है ऐसा कहेंगे तो तस्य पौरुषत्व न वो तो फिर पौरुषय हो जाएगा शास्त्र तो पौरुषय हो जाएगा पुरुष के द्वारा प्रणयन किया उसका तब क्या होगा अनपेक्षित तो प्रामाण्य हानि आप निरपेक्ष प्रमाण मानना चाहते हैं वेद को वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ब्रह्म की अपेक्षा रखेगा अपेक्षा रख के प्रमाण होगा ब्रह्म की अपेक्षा नहीं रखते हुए प्रमाण नहीं हो पाएगा तो स्वयं प्रकट नहीं हुआ है ना ब्रह्म ने प्रणयम किया और जिसने प्रणयम किया उसकी अपेक्षा हो गई निरपेक्ष प्रमाण नहीं हुआ ये कहना चाहते आशंका है इसे आशंका करने पर कहते हैं देखो इसका तात्पर्य कुछ और है अयत्न लीला न्याय न पुरुष निश्वासवत यमादोभूद आदि होने संभव है ये कहना चाहते कि कोई यत्न के बिना प्रगट हुआ अब पौषे जितने कार्य होता है यत्न साध्य होता है अयत्न साध्य नहीं होते हैं अब पांड्य सूत्र को प्रणयन किया पांडि जी ने बिना यत्न से प्रणय किया क्या नहीं है यत्न साध्य है और अभी उसको पढ़ने के लिए देखो कितना समय लगता है याद करना पड़ता है रटना पड़ता तो है बहुत प्रयत्न लगता है बिना प्रयत्न से कहां से हो रहा है नहीं होता है रेटने के बाद भी नहीं रहता है तो वो जब उन्होंने प्रणयन किया हो तो कितना किया वहां भाषिकार लिखते हैं पतंजल महाभाष्य में लिखते हैं कि पांडी जी महाराजी जो कह रहे हैं सब प्रमाण है क्यों क्योंकि वो सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठ के हाथ में कुशाल लेकर के एकाग्र मन से दिखाने के लिए ये एकाग्र मन से बैठ करके बनाया बहुत तन्मयदा से बनाया तल्लीन हो करके बनाया इतने शुद्ध अंधकरण है उनके वो ऋषि है इसलिए उनका वचन गलत नहीं हो सकता उसमें कोई गलती नहीं आ सकती ऐसे महाभारत में स्पर्श भाष्य में लिखा तो इसीलिए वो पौरुष होने पर सामान्य रूप से प्रयत्न ये भी तो प्रयत्न है हाँ वो कितने दिन बिना खाए पिए बैठे होंगे तब जाकर के ये प्रणयम किया अब इसका अभी लोगों लोगोपकार हो रहा है हजारों सालों से तो तब जाकर के कार्य हुआ तो प्रयत्न के बिना नहीं होता है बहुत प्रयत्न करना पड़ता है तो वो पौरुष का लक्षण ऐसा है अब प्रयत्न सिद्ध नहीं होता किंतु यहां क्या कहा कि प्रयत्न के बिना सिद्ध हुआ पुरुष निश्वास अवश्य पुरुष निश्वास में कोई प्रयत्न जैसा दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसा समझ लो उससे क्या है वह अपौषेय है सिद्ध करना चाहते हैं। सूचना दे ठीक देखिए। पौरुषेयत्व पुरुष निर्वर्तत्व मात्र वा अच्छा अभी विकल्प कर रही है आपका पौरुषेय कहने का, का क्या है? पौरुषेय का क्या लक्षण क्या है सजादीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व ये पौरुषेय सजादीय उच्चारण की अपेक्षा नहीं रखते हुए उच्चारण करता है इसका विपरीत होगा तो अपौरुष ही होगा सजाधी उच्चारण की अपेक्षा रहकर के उच्चारण करता है तो वो तो अपरुष ही होगा हाँ वेदाध्ययन सर्व गुरु अध्ययन पूर्वक हम ऐसे कुमार भट्ट जी श्लोक वार्षिक में कहते हैं कि वेदाध्ययन सारे गुरु अध्ययन पूर्वक होता है क्योंकि पहले नहीं सुना हुआ सुनाने के लिए आपको अधिकार नहीं है जो पहले सुना है उसी को सुनाना उसी को हम वेद पाठ करते हैं जो नहीं सुना है उसको सुनाएंगे तो वे पाठ नहीं होता तो इसीलिए पौरुषेयत्व हाँ सजादीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व सजातीय उच्चारण अनपेक्ष उच्चारण विषयत्व ये पौरुषयत्व है इसका विपरीत होगा अपौरुषेयत्व अब यह पौरुषत्व तो क्या है आप पौरुषत्व तो से क्या कहना चाहते हैं कि पूर्व पक्ष ने कहा कि यह पौरुषय होगा क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ये कहने से पौरुषय होगा यह कहाष निर्वृत मात्र पुरुष कि पुरुष से निवृत्त हुआ उत्पन्न हुआ नहीं कह रहे पुरुष के माध्यम से कार्य सम्पन्न हो गया इतने को आप पौरुषय कहना चाहते हैं ये ध्यान से सुनिए पौरुष विकल्प करिए नूतन अनुपूर्वी रचनम वा अथवा नया नूतन आनुपूर्वी को परंपरा को बनाया अनुपूर्वी का मतलब पूर्व पूर्व के संबंध से होकर अनुपूर्वी कहते नूतन परंपरा को बनाया इसको आप पौरुषय कहना चाहते हैं एक तो पुरुष के माध्यम से ये नकार निवर्त्य हो गया तब तो पौरुष ही मानेंगे अथवा नूतन आनुपूर्वी नए परंपरा को बनाया नए पंथ बनाया इस प्रकार से तो वो आनपूर्विया वहीं से आरंभ हुआ इसको आप कहना चाह रहे हैं अथवा मानांतर दृष्टि अर्थोक्ति रजनम् बा अथवा मानांतर दृष्टि अन्य दृष्टि को अन्य मान को अन्य प्रमाण को रखकर वो प्रमाण से अर्थ को ग्रहण करके फिर रचना किया मान्तर दृष्टार्थ उक्ति रजनम् वा हाँ ठीक है मानांतर मन प्रमाणांतर उसमें से अर्थ को देखा यानी अन्य प्रमाण से अर्थ को जाना उसके बाद वो वजन को रचना की जो भी उसी से अर्थ को जाना उसको रचना की जैसे हमारे शक्ति ज्ञान होता है घड़ पदार्थों का ज्ञान ऐसे होता है कि माना अंदर से प्राप्त करके बाद में उसको कहते रहते तो वो ही रचना होती है यह भी लोग में ऐसा कहा जाता है जैसा कोई घट शब्दों का उच्चारण कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है वो पहले सीखा है सीखने के बाद कर रहा है जैसे आप व्याकरण आदि शास्त्र अन्य प्रमाण से सीख करके बाद में व्याकरण आदि शास्त्र का उच्चारण करते हैं अनुवर्तन करते हैं इसी प्रकार हो तो तीन विकल्प किया पहले तीन विकल्प में भेद समझ लीजिए पहले विकल्प में क्या था कि सामान्य रूप से किसी भी माध्यम से पुरुष के द्वारा निवृत्त हो गया तो वो पौरुष हो जाए जैसा आपको किसी ने कोई चीज दिया देकर के कहा कि ये अमुक व्यक्ति को दे दो दोगो आप यहाँ से लेके वो व्यक्ति को दे देता इसमें क्या होता है आपका कुछ नहीं वो सामान किसी और का है और देना किसी और का है केवल आप माध्यम बन गया बीच में तो इतने से भी आपके द्वारा संबंध कहा जा सकता है ऐसे दान आदि दा कर्म तो इसे होता है ना हमको तो हम तो पैसा को निर्माण नहीं करते पैसा तो कहीं से आता है आपके हाथ में आ जाते हैं फिर आप उसको दूसरे को देते हैं और बीच में अभिमान करते हैं कि मैंने दान दिया इतना रुपया मैंने दान किया आपके पास कहा से आया, भाई? नहीं आया लेकिन इससे भी आपके द्वारा किया हुआ माना जाता है है ना ऐसे होता है तो इसका सामान्य को लेकर के पुरुष निवृत भी कह सकता दूसरा नूतन परम्परा को शुरू करना यानी ये वेद की जो परम्परा है अभी जो गुरु परम्परा चल रहा है ये कहाँ से आरम्भ हुआ ब्रह्म से आरम्भ हुआ आप कहेंगे है ना तो ब्रह्म वे नारायण पद्म दूसरा मुंडको परिषद में न्मा देवाश् कर्ता भुवन से गोपता ये इस प्रकार से वो ब्रह्म सबसे पहले था फिर उस ब्रह्म से एक एक करके बाद में सब उत्पन्न हो गया इस प्रकार से नूतन पूर्व परंपरा और मान अंदर से दृष्ट सामान्य बात है जैसे हम लोगों का होता है अन्य प्रमाण से जाना गया है फिर बाद में हम उसको प्रयोग करते हैं रचना करते हैं इस प्रकार तीन विकल्प किया तीनों विकल्प नहीं हो सकता आपके कथन के अनुसार पौरुषित्व तो का तीनों अर्थ नहीं हो सकता न आद्या पहले वाला नहीं हो सकता पुरुष निवर्तित्व मात्र माध्यम मान करके उतना ही मानना भी नहीं हो क्योंकि सवा भी पदवाक्यादिशु तुल्यत्व यदि ऐसा मानेंगे तो आपका पद वाक्य आदिओं में भी तुल्य हो जाए कि ये जो पद वाक्य आदि को नित्य मानते हैं जो आदि नित्य मानते हैं ये नया आए उनका पक्ष लेकर के हो तो पद वाक्य आदि को नित्य मानिए जो पद आदि आए वो नित्य है ये मीमांसक भी नित्य मानते हैं तो आपका पद वाक्य आदि भी नित्य होने लगेगा इसी प्रकार वो भी पौरुषय होने लगेगा अब वो पौरुषे नहीं मानते पद को कोई नहीं बनाता पहले से जो पद प्राप्त है उसका अर्थ को आप जानकर तो उसका प्रयोग करते तबा भी पद वाक्यादिश तुल्य ऐसा हो जाएगा इसलिए केवल माध्यम मानने से पुरुष अनिवर्त नहीं कहा जाता ठीक है दूसरा द्वितीय नूदनत्व क्रम अन्यत्म वृश क्रमत्व अच्छा द्वितीय में जो आप नूदन परंपरा को आरंभ करने की जो बात कह रहे हैं इसमें भी दो विकल्प कर रहे हैं कि नूदनत्व का मतलब क्या है नई परंपरा जैसे लोग नए नए पंथ शुरू करते हैं अपने नाम से नए पंथ शुरू करते हैं ये नई परंपरा हो जाती है। ये नये परंपरा का मतलब क्या है कि नए परम्परा उसी को कहते हैं जो पहले नहीं था ऐसा कोई चीज उसमें प्राप्त हो जाए वो पहले कोई नहीं कर रहे थे वो वही वही लोग करेंगे तब तो उसको नई परंपरा के रूप में कहते हैं लेकिन होता होता ऐसा कुछ नहीं है पहले रहता है उसको फिर कुछ बदल करके लिखाते हैं तो न्यूनत्व में दो विकल्प है क्या है क्रम अन्यत्व मात्र क्रम कुछ और हो गया जिस क्रम से पहले चल रहा था ऐसा नहीं पहले लोग स्नान सौदादी करके खाना खाते थे खाना खाने के बाद विश्राम करते थे ये क्रम था सामान्य क्रम कुछ लोग अभी ऐसा नहीं करते पहले खाना खाते हैं और बाद में स्नान स्नान धंधा बंधन बाद में करते हैं सुबह उठते उठते ही खाना खाएंगे फिर बाद में फिर बाकी करेंगे ऐसे भी होता है अब वो क्रमश्यत्व होके ना पहले वाला क्रम नहीं है नई परंपरा होगी उल्टा करना उसको ऐसा है क्या क्रमअ्यों को बांधना और विश्वाद क्रमान्यों जो पहले का सदृश्य क्रम को नहीं मानते हुए कुछ विरुद्ध क्रम बनाया कुछ अलग बनाया ऐसा क्रम कुछ भी तो नूदन दिखाना है नूदन दिखाने के लिए क्रम अन्य मात्र को नूदन कहेंगे क्रम को बदल के दूसरा क्रम लाया अथवा पहले जो क्रम था उसको उल्टा सुल्टा किया ऊपर नीचे किया वो बदल दिया कैसा किया है इसे विकल्प करने पर उसके लिए कहते नाद्या ये दो विकल्प में भी पहले वाला नहीं हो सकता किसके लिए कह रहा है हाँ ये याद रखना जिन लोगों को ऐसे टीका की इस प्रकार की पंक्तियों को देकर के अभ्यास नहीं है वो चक्कर में बढ़ जाएंगे कि ये पहले को एक विकल्प तो किया फिर उसको अर्थ में दूसरा फिर दो विकल्प और केवल के यहां दो है कभी कभी ये दो का भी फिर दो करेंगे ऐसे ही चलते रहेगा और चलते कई विकल्प के साथ फिर मिला करके सारे का अर्थ करेंगे हाँ जिससे स्पष्ट हो जाता है तो बोलते हैं पहले वाला नहीं हो सकता पहले वाला मैंने ये दो विकल्प में पहले वाला क्रम मात्र नहीं हो सकता क्योंकि त्वयापि तो मान पूर्व पक्षी के द्वारा भी प्रति भेदा उपहिता क्रमान्यत्व मात्र इष्टत्व देखो क्रम की बात जब हम करते हैं ये क्रम अन्यत्व कहां दिखाई पड़ता है एक एक व्यक्ति में दिखाई पड़ेगा कि जिस क्रम से वेदाध्यन चल रहा था उस क्रम में एक शिष्य ने इसको सीखा वही शिष्य दूसरे को सिखाएगा ये तो क्रम अन्य तो हो गया पहले गुरु से स्वयं सीखा वो फिर गुरु बनकर के दूसरे को सिखाता है तो उस क्रम से दूसरे को जोड़ दिया ना उन्होंने तो अन्य हो गया गुरु से शिष्य फिर शिष्य गुरु बनता है फिर वो शिष्य को देता है तो पहले से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौदह इसे जाता है तो तीसरे, दूसरे से जो तीसरा बनना तीसरे से चौथा बनना यह क्रमान्य तुम्हें आएगा कम बढ़ गया ना आगे ऐसा यदि कहेंगे तो प्रति पुरुषम उपाधि भेदा हर एक व्यक्ति में उपाधि का भेद होता है सबके उच्चारण एक जैसा नहीं होते क्योंकि कंठ अलग अलग होता है इसीलिए उच्चारण अलग अलग होंगे कोई उच्च स्वरवालय होंगे कोई नीचे स्वरूवालय होंगे जिसकी किसी किसी को शब्द में बाप ज्यादा होता है तो ऐसे ऐसे कई कई होता है अभेद होता है इसीलिए हम उपाधि भेद एक एक व्यक्ति में उपाधि भेद से उपहिधक क्रमा अन्य मात्र से यदि उपहेदक क्रम को उपाधि भेद से मान करके कहेंगे तो आपका कहना हमारा कहना एक ही है क्योंकि आप ये भी मानते हैं पूरा पूरा वैसा होना संभव नहीं एक से प्राप्त करके दूसरे को दिया जाता है तो उसमें कुछ बदलाव तो आता है क्योंकि उसी के द्वारा जो उपाधि भेद से जो आएगा वो आएगा उबादी भेद से आया हुआ को वास्तविक नहीं मानते हैं किंतु उबादी भेज तो मानना ही पड़ता है ये आप भी स्वीकार करते इसीलिए उस प्रकार से आप नूतन परंपरा को नहीं कर सकते उसको नूतन परंपरा नहीं मानते किसको जैसा गुरु से शिष्य ने अध्ययन किया अब गुरु उच्च स्वर्य में बोलने वाले रहे होंगे अथवा नीचे स्वर्य में बोलने वाले रहे होंगे तो उनको लेके जब शिष्य अध्ययन करता है जैसे गुरु ऊंची स्वर में बोलते हैं वैसा स्वर में शायद नहीं बोल पाता है इतने से क्या वो अलग हो गया है क्या उतने से अलग हुआ नहीं मानता है इसलिए ऐसा आप नहीं स्वीकार कर सकते अच्छा दीदी या हमने विशादृश्य क्रमत्व अब जैसा क्रम से बोलना था उसको ऐसा नहीं बोला बिल्कुल विरुद्ध बोल दिया तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि माया पी क्रम वैसा दृश्य से कहते हैं आप भी क्रम को बिल्कुल उल्टा करना आप भी नहीं मानते हैं और हम भी नहीं मानते मैं आप ही माने हम भी नहीं मानते आप ही नहीं मानते जो क्रम चल रहा है जैसा हमने बताया सुबह उठ के स्नान बंधन आदि करके फिर भोजन आदि किया जाता है संध्या किया जाता है ऐसा उल्टा नहीं पहले भोजन करके फिर बाद में आगमन करेंगे बाद में दंधन बंधन करेंगे ऐसा तो होता नहीं ये तो हम कोई भी स्वीकार नहीं, नहीं करते हैं इसलिए आप भी स्वीकार नहीं करते हमारे भी स्वीकार और जिस विषय में हम दोनों का विवाद नहीं है तो उसको समान माना जाता है ठीक है तो यह विकल्प चला गया इसका मतलब क्या हुआ कि नूतन अनुपूर्वी रचना नहीं हो सकती है नूतन अनुपूर्व रचना को मान करके आप पौरुष बोलना चाहेंगे ये नहीं हो सकता न तृतीय यह तृतीय मैंने पहले वाले में तृदीय मानांतर दृष्टार्थ उक्ति यह तृतीय ये तक्रीय पंक्त में नहीं हो सकता क्योंकि अनंगीकार इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं ना आप स्वीकार करते हैं ना हम स्वीकार करते हैं। क्या कि वेद कोई और प्रमाण के आधार पर रजा गया है ऐसा हम दोनों स्वीकार नहीं करते पूर्व पक्ष भी स्वीकार नहीं करते हम भी स्वीकार नहीं करते वेद तो स्वयं ही है उसका कोई और प्रमाण नहीं वेद को प्रमाण करके बाकी लोग बोलते तो इसलिए अनंगीकार ये कहा गया अदो तो न पौरुषेयता सापेक्षता इसीलिए पौरुषेयता की अपेक्षा लेकर के यहाँ सापेक्ष कहना नहीं बनेगा यहाँ जैमिनी सूत्र में इसके विषय में विचार किया है ये जैमिनी सूत्र का अध्याय का जो प्रथम पाद है आ, उसमें पौरुषित्व के बारे में शब्द नित्यत्व के बारे में पद पदार्थ के संबंध के बारे में ये सब विचार हुआ और जैमिनी सूत्र का अध्याय का द्वितीय पाद का जो विषय है जिसको अर्थ, आ, अर्थवाद बात कहते हैं इसके विषय में चतुर्थ सूत्र में आपको विचार आएगा सारा विचार उसी में है और ये जो सूत्र है ये जो सूत्र ये जैमिनी सूत्र का प्रथम सूत, प्रथम पाद के आधार पर है वहाँ जितने भी निर्णय लिए है ना उन निर्णयों के आधार पर है बहुत जगह आपको यही मिलेगा दोनों में समानता मिलेगी कि वहाँ का विषय यदि सूत्रों का उद्धरण नहीं दिया किंतु यहाँ जो विषय का चिंतन हो रहा है उसी के आधार पर हो रहे हैं और वहाँ का जो साबर भाष्य है उसके आधार पर हो रहा है की वहाँ क्या है ये विचार किया कि आप वेद को पुरुष के साथ संबंध करना चाहते तो चार प्रकार का संबंध हो सकता है ऐसा विकल्प किया चार प्रकार का संबंध हो सकता है आप पुरुष के साथ वेद का संबंध किसी प्रकार मानना चाहते जैसा यहाँ किया पुरुष ने बनाया कहने के लिए चार संबंध हो सकता है क्या क्या संबंध है ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि वेद के अपौरुष पुर्षे, के पुरुषत्व के बारे में बहुत कुछ कल्पनाएं चलती है लोग अपने अपने मनमानी कुछ बोलते हैं हम किस दृष्टि से पौरुष अपौरुषे बोल रहे हैं ये वो नहीं समझते पौरुषय का अर्थ क्या है अपौरुषे अर्थ क्या है नहीं समझते पुरुष ने बनाया किताब लिखा जैसा सोचते लोग ऐसा नहीं है इसका अपना कुछ अर्थ है तो चार विकल्प में क्या है पहले वाला विकल्प है कि वेद में शब्द आया है पद पदार्थ तो पद पदार्थ संबंध कर्त द्वारा पौरुषे मान सकता है पद और पदार्थ का संबंध ये जैसे पद पदार्थ का संबंध जैसा कहने के लिए जैसा घट एक पद है ये घट पद का अर्थ वो घट रूप कंभग्रीवमान मिट्टी का बना हुआ पात्र होता है ठीक है जैसे पुस्तक है पुस्तक बोले तो पुस्तक एक पद है एक शब्द है सुप्त गंथम पद वह पद में आया और उसका अर्थ होता है ये जो पेपर से बना हुआ जो ग्रंथ है यह हो गया अब ये हो गया पद पदार्थ संबंध ये किसने बनाया ये कोई आदमी ने बनाया क्या ये कोई आदमी ने नहीं बनाया क्यों नहीं बनाया क्योंकि ये कब से ये बना हुआ है इसका कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ता है सभी कहता है हम पहले सुनते आए किसी को भी पूछे वो बोलेंगे हमने पहले सुना था पहले ऐसे सुना था आए के सुन के वो आता है इसीलिए पद पदार्थ संबंध द्वारा पौरषयत्व तो नहीं कह सकते है ऐसा वहाँ कहा और उसका ये पद पदार्थ संबंध तो के निराकरण करते हुए वहाँ एक अधिकरण है उसका नाम है का अधिकरण बहुत प्रसिद्ध है जी मीमांस सूत्र का औपत्ति का अधिकरण ये औत्पत्ति का अधिकरण में वेद को नित्य सिद्ध किया यही इसकी महत्ता है बहुत सारे सूत्र पूर्व पक्ष है वहाँ वेद में अनित्यत्व की कल्पना कैसे कैसे होगी निश्चित की कल्पना क्या होगी इसलिए उसका बहुत महत्वपूर्ण बात है वो जितनी बातें वहां हुई है वो हम भी उसको स्वीकार करते औत्पत्तिका अधिकरण में इसका निराकरण किया दूसरा विकल्प हो सकता है कि शब्द कर्तृत्व द्वारा इस शब्द को पुरुष ने बनाया ये कहकर के हम कह सकते हैं कि शब्द तो पुरुष से उच्चारित होता है जैसा घट पदार्थ जो भी हो लेकिन उच्चारण तो मुख से होता है तो शब्द का कर्ता पुरुष हो तब तो पुरुष अपौ नहीं होता पुरुष के द्वारा बनाया जाए जैसे पुरुष बहुत कुछ बनाता है इसी प्रकार शब्द को भी बनाया ऐसा कह के शब्द का कर्तरत्व रूप से पुरुष को कह करके वेद का शब्द वेद भी शब्द है शब्द राशि है उसका कर्तरत्व तो पुरुष में आ जाएगा इस प्रकार पौरुष ही मान सकते तो उसका भी निराकरण किया क्योंकि शब्द को नित्य माना है शब्द नित्यत्व तो अधिकरण है वहां शब्द नित्यत्व तो अधिकरण उस अधिकरण में शब्द को नित्य सिद्ध किया शब्द को अनित्य नहीं मान सकते क्योंकि शब्द हम उच्चर्ग होने पर प्रगढ़ होता है भले ही ऐसा दिखाई पड़ रहा ऐसा दिखाई पड़ने पर भी शब्द का जो स्रोत है और शब्द उच्चारण के बाद जो अर्थ को जो आगे जाकर के होता है वो तरंग रूप से जो परिवर्तन होता है इसको कोई नहीं बना सकता वो वहां निश्चित रूप से है और उसकी स्थिति है आजकल भी लोग मानते हैं शब्द तरंग जो बनकर के नष्ट नहीं होता वो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन नष्ट नहीं होता कोई भी तरंग बना बनता है उसके बाद वो नष्ट नहीं होता क्योंकि बनाने के लिए कुछ प्रक्रिया है नष्ट करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं वो किसी भी सूक्ष्म स्थल में वहीं पड़े रहता है और ऐसे तरंगित होते रहते इसी ऐसा तरंगित होकर के ये बहिराकाश में ऐसे ही रहता है फिर जब को उसको पकड़ने के लिए कुछ तरीका आ जाएगा तो बाबस आप उसको पकड़ सकता है ना वो तरंग बना करके होता है वो तरंग क्या है तरंग बनने के बाद में उसको उसके उस तरंग में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी हो जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी होने से वो एक्टिविटी अंतरिक्ष में माने बहिराकाश में आकाश में जो भी वायु में जो एनर्जी है या मैग्नेटिक फील्ड है जो भी कहो उसके साथ वो मिल जाता अब उसके साथ में ग्राविटी का इसका सबका अपना अपना हिसाब से कुछ ना कुछ रहता है वो सारे मिलकर एक एनर्जी के रूप में डाइवर्ट हो जाए यानी एनर्जी से रूप में, तो में रहता है क्योंकि एनर्जी को ना उत्पन्न करते हैं ना नष्ट कर सकते शक्ति शक्ति के रूप में रहता है शक्ति में कोई भी उत्पन्न होता है वो नीचे रहता है ऐसा तो आजकल सिद्ध किया हुआ ही है इसी के आधार पर ही आप शब्द को भी कह सकते इसलिए आपने कोई भी शब्द उच्चारण किया वो खत्म होने वाला नहीं घूम फिर करके फिर आ सकता है और बाद में कोई आके उसको रिकॉर्ड करे तो रिकॉर्ड भी कर सकता है ऐसा रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग अभी कुछ मिशन बनाने की कोशिश में है कि पहले जितने शब्द आकर के चले गए वो सारे रिकॉर्ड करेंगे ऐसा रिकॉर्ड करने के लिए मिशन बन जाता है तो हमारे पाणी आदि ऋषियों का शब्द भी रिकॉर्ड हो जाएगा वो अभी तरंग रूप से है कह हाँ, है वो पता लगाएंगे उसके बाद रिकॉर्ड कर लेगी जो भी है अभी बहुत समय है उसके पीछे किंतु शब्द नीचे है ऐसा ये मानते हैं क्यों उतारंग होने के कारण तो फिर वो शब्द को बनाने की बात तो नहीं है और जो घकार तकार आदि उच्चारण घट शब्द में आप करते हैं वो तो आपके खंड से निकलता है शुद्ध शब्द को आप नहीं बनाते आप एक केवल माध्यम है वो बस उतना ही करता तीसरा जो है वाक्य वाक्यार्थ संबंध अर्थ द्वारा हो सकता है कोई कहेगा शब्द तो पहले नित्य है किंतु शब्द को वाक्य कौन बनाएगा वाक्य बनाने से अर्थ निकलता है केवल शब्द बोलने से अर्थ नहीं निकलता तो वाक्य वाक्यर्थ का संबंध पुरुष बनाता है ऐसा यदि कोई कहे तो उसको भी वहां निराकरण किया वहां वाक्य अधिकरण नाम के अधिकरण है सातवा अधिकरण है प्रथमा का उसमें निराकरण किया है कि वेद में जितने वाक्य है वाक्य का अर्थ है वो स्वरूपत नित्य है, है क्योंकि उसका निरूपण कोई और नहीं कर सकता इसके बाद इन बात में आपको कभी विस्तार से बताएंगे कि जितने वाक्य आए हैं वो वाक्य का ज्ञान जो अर्थ है वो हम लोग जानने के हजारों साल पहले से है तब भी हम उसको नहीं जानते थे किन्तु वाक्य वाक्यार्थ पहले से निहित है उसमें वाक्य वाक्यार्थ वाक्या को भी कोई नहीं बनाया तो शब्द पद को नहीं बनाया शब्द को नहीं बनाया शब्द संबंध को नहीं बनाया वाक्य को भी नहीं बनाया है नहीं बना सकता अब जो है ये सब चले जाए कोई बात नहीं ये ग्रंथ को बनाया होगा ग्रंथ का निर्माता कोई होगा जो जो ग्रंथ बड़े बड़े जो है ग्रंथ मिलता है आदि ग्रंथ मिलता है ग्रंथ को बनाया होगा ग्रंथ ग्रंथमन वाक्यों का समूह ग्रंथ ही पुस्तक नहीं है छपा हुआ पुस्तक नहीं, नहीं। ग्रंथ मन वाक्य समूह वो वाक्य समूहों को तैयार किया होगा उसका निर्मा तत्व कहा तब उसके लिए कहा वो अपौरुषेयत्व अधिकरण यह आठवां अधिकरण है अपौरुषे स्वर वहां भी उसका भी निराकरण किया कि वाक्य और वाक्यार्थ को जैसा नहीं बना सकता इसी प्रकार वाक्य समूहों को भी कोई पुरुष नहीं बना सकता कारण क्या है कि वाक्य समूह में स्वरबद्ध होता है स्वर के नियम के अनुसार वेद वाक्य चलता है ये स्वरों का नियम पहले से सुनते सुनते आया हुआ वही है नया स्वरों का नियम नहीं बना सकते है स्वरों का नियम बनाना बहुत मुश्किल है असंभव क्योंकि उसमें बहुत सारे नियम है उसको कैसा करना चाहिए ये शिक्षा ग्रंथों की आवश्यकता होती है व्याकरण की आवश्यकता होती है ऐसा कोई नहीं बना सकता है कोई भी पंक्ति का स्वर नहीं बना सकता और इसलिए मैंने पहले भी कहा था उसमें कोई जोड़ना भी संभव नहीं कोई तोड़ना भी संभव नहीं जैसे शिष्टाचार से चल रहा है उसको वैसा ही मान के करना पड़ेगा उसमें कोई निकाल दिया जाता है तो स्वर ठीक नहीं बैठेगा कोई जोड़ दिया जाता है तब स्वर बिगड़ जाएगा वो नहीं भूल पाएगा ऐसी ऐसी स्थिति है जो स्वर परंपरा से चल रहा है उनको मालूम है ये बात इसीलिए अपौषेय अधिकरण में इसका अभी निराकरण किया इस प्रकार से चार अधिकरण वहाँ मुख्य है औपत्ति का अधिकरण और शब्द नित्यत्व अधिकरण वाक्य अधिकरण अपौरुषेय अधिकरण चार अधिकरण बहुत प्रसिद्ध है पूर्व मीमांसा का उसी के आधार पर यहां ये यह अधिकरण बनाया ये जो अधिकरण है ये बनाया और आगे अधिकरण को अर्थवाद से संबंध करेंगे उस समय बता देंगे इसके बाद। में इस प्रकार ये निश्चय हो गया कि वेद पौरुषेय नहीं है अपौरुषेय ब्रह्म से प्रकट होने मात्र से वो पौरुषेय नहीं बन सकता ब्रह्म से प्रकट होने का अर्थ है अब सिद्ध ये कहना चाहते हैं ब्रह्म का स्वरूप में ही वो रहता है ये कहने के लिए कहा गया है ये निश्चय हुआ इसलिए मेरा निरपेक्ष ही वेद है ओर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण मदस्त पूर्णच मेरा